हरणे हो गया था अभी चलेगा हरणे ये चलेगा हो गया था हिरिया हरणे हो गया था हम्म हरिया हराणी यूनि से सूत्र लगेगा सर तेत कर्तप्राय क्रियापुर सूत्र से क्या होगा आप तो आत्मनिर्पत होगा तो इसका परिसम नहीं बनेगा से साथ तो जैसे पहले हुआ इसी प्रकार ये बन जाएगा इसके लिखकर देखा उत्तम पुरुष एक वजन प्रत्येक लक, प्रत्येक लकार का उत्तम पुरुष एक वजन ये हर जैसे पहले हुआ इसी प्रकार है जिनको उत्तम पुरुष एक वजन कठिन लगे गया उनको मध्यम पुरुष से बहुचन लिखाना मध्यम पुर से बहुवचन एक हाँ हा, लट बोलो हरती जैसे जोर से बोलो आरे, आ तेन पद लेट में जहाँ जहरे जोर से बोलो जह हरे लूट में हरतासी तार्दास्वरे, तार्दास्वरे। तार्दास्वरे। से धनुष पहला पहला को जोर से बोला हरेत रियात सत्तर लगा क्या सत्र रिंग हाँ और रिंग री तो ए अक्सर सार दीर्घ लग गया नहीं आत बोलो रिशिस्ट हाँ आहरी था सलो पस जाएगा अहरी था ऐसा नहीं आहरी डर से बोलो अहरी तो इसमें तो दो तीन बोलते हैं फिर बोलो अहरीत क्या बोलते हरी था फिर बोल सुर से जोर से बोलो अत धारणी पुस्तक बंद कर सो पुस्तक बंद है। लिखो लट हैट लिखो। ये नहीं लट नहीं। प्रथम पुरुष लिखो सो सब लगे प्रथम पुरुष ये धारणी धातु कौन सा से दातु धृ ध्री का जन खा धरती धरते लीट में दधार द, दध्रे लुट में धरता से धरता साथे, थे लुट लीट धरष्य धरतु धरत धरता धरता लें धरता बिदर में धरेत धरे तो असली में धीरे हाथ ली लीट लगा में थल में क्या बनेगा धर्धर था में ईट होगा क्या नहीं होगा हो क्यों लीट ईट क्यों नहीं होगा करा से ईट हो जाएगा कृषि में धीरे है ध्रिय नहीं आता है ना थल में रितु भार से ईट नहीं होगा वसमस में ईट होगा अः समझे में इट होगा और क्या होगा हैं क्या होगा ईट होने के बाद फिर क्या होगा यकोणिशन होगा ध्री धातु तो है ना बह मठ होगा यौन पर द्री वध्रिम आत पदे में कहाँ ईट होगा पुस्तक रूपचंदी का निकाल छिपा करके क्या <laughs> <laughs> बनेगा ईट होगा कहाँ होगा ताश में क्या बनेगा ध्री से ध्वमे दधरी धम बनेगा ईट इट होगा ना नहीं है ईट बन एट नहीं होगा क्यों किसने नहीं दिया कौन सा धीरे था तो धीरे था तो क्रिया में आता है कृषि भी शुरू ध्रु नहीं आता है ना धीरे हाँ थल तो तो के, के लिए सौ के लिए थल के लिए थल के, के लिए नहीं होगा अन्य को हो जाएगा धो में दद्धे दद्धे दद्धे दो रूप बनेगा दधरी ढुए दधरी धुए दो बनेगा ईट ईट होगा विवाह सेट लग जाएगा इन्हों तंग से बढ़े दधरी ढुवे दधरी धुए फिर वही महि में दध्री वही दध्री महे पहले एक अर्ध धातु को सीटी बराद जैसे ईट प्राप्त है उसको निषेध करेगा एकाच उपदेष लेट ईट प्राप्त होगा किस सूत्र से उसमें धीरे धातु है क्या नहीं उनसे किरा दिन में सीट होगा नहीं होगा थल में निषेध करने के लिए सूत्र क्या है अच्छा अचस्ता नित्य और उपदेश नहीं लगेगा धीरे धातु में गृह लग जाएगा ऋतु भारद से तो रिद्धंत से नहीं होगा अन्य थल में ईट नहीं होगा और वसम से मीट होगा नित्य विकल्प विकल्प क्यों नित्य हो जाएगा हाँ आगे लोट में लोट हो गया बिदली में धरेत धरेत आश्री में धीरिया धृशिष्ट इट वना नहीं कराधिनियम सेम से नहीं बा क्या नहीं बाधिनियम किसके लिए धृशिष्ट ध्वमे क्या बनेगा दृश्य डम एक रूप बनेगा हाँ लोंग में पराच्रम पद में क्या सूत्र वृद्धि करने के लिए अध्य आगे बोलो अध बोलो पद में बोलो अध्रित अध्री साम में क्या बनेगा अध्री सौ कौन बोलता है अध्रि अध्री सागमरा अध्री कौन करता है अध्री ढम अध्री ढम बोल सुध्री तद्रीसी अद्री द ढ बोल द बोल तो अद्री त अरे अध्रे में बोलो ध बोल दी जोर से बोलो बोलो बोलो बोलो में सब देखो बोल अध मध्यम से बोलो देखो होता है होता है नहीं सब लोग सुनो बोलो बोल फिर बोलो अद्री तो बोलो सुनाई पड़ता सब सुनाई पड़ता बोलो नहीं सब बोलो देखो इसे बोलना बोलो हाँ जाता क्या द हो जाता है लिंग लकान में अधरी शेत इट होगा क्या इट हुआ परसम पद इट हुआ आत्मनिपद है बोलो दोनों में क्या सूत्र क्या सूत्र ला में इट होता है सूत्र लगेगा क्या धन से हम्मापण धातु है क्या धातु है उभयपति मान गया आत्मनिपति के बोलो दोनों अत में क्या बनेगा नयते परस में नयति निन्लीध नि में क्या बनेगा में में हैं अग्रतु क्या बनेगा निन्यातु ये यंग होगा ना क्या होगा ये अंग होगा यूत्र से यहां का जो रह गया एरन का यण हो जाएगा निन्या तो हूँ निन्या धात तो सेठ है अनिटे अन बोलो उदरी दंत्री बोलो नहीं आता है इसमें क्या बनेगा थल में दो बनेगा निन्ना था निन्न था निन्या तो निन्न आयो नीब हो जाएगा बोलो निन्या नहीं दो बनेगा निन्नी डे नि बोलो निन्नी से आ, लुट में नेता ने नेता से नेता साथे लिट में से इत्या ने लोट में में, न मध्यम पुरुष में क्या बनेगा नहीं उत्तम पुरुष में है वही हाँ, लंग में अनयत अनैयत बिधरी में नीयात नीत आशिली में बोलो नियासु में नी स्यूट तो गुण होगा ना नहीं किस सूत्र से गुण होगा क्या प्रमाण नहीं हुआ गुण हो जाएगा निःशिष्ट बोलो ने ने क्या अश्ली में गुण होता है अश्ली में गुण होता है <laughs> डर लगता है ना परशम में या शुद्ड होता है आतन में में शिवकेत नहीं है शिव टीता वहां तो हुआ था एक सूत्र था उच्च सूत्र यहाँ नहीं है निःशिष्ट बोलो ने में सब लोग क्या बनेगा ने दूसरा रूप दो ही… एक ही रूप, एक रूप। क्या बनेगा बनेगाकार में परसिम पद में अनैश आगे बोलो अनिष्टाम आत पद में अनष्ट अनेश ध्व क्या मना अन्व लिंग लगा में अने श्यात पद में अनेश्यत बोल दो अनश्यत